ृति स्मृतिपुराल करुणा मे भगवत्द शंकर लोकशंक शंकर शंकरचार्य केशव बादरायण भाष्य कृत वंदे भगव ई गुररात्मे मूर्ति विभागिने रोमव्या दक्षिणा मूर्त ब्रह्मराज के ओम नमो नारायण ब्रह्मसूत्र के त्रदिया अध्याय तृतीय पाद में चौतीसवाधिकरण है विकल्पाधिकरण अहंग्रह उपासना को लेकर के यहां विचार हुआ है अलग अलग विद्या होने पर भी अनुष्ठान में किस प्रकार का भेद हो सकता है तो आप पहले अहंग्रह उपासना को लेकर के विचार करते हैं अहंग्रह तो उपासना में जो देवता है और स्वयं है दोनों का एक प्रकार से परस्पर संबंध विचार होता है उसका चिंतन करते हैं अब उसमें उपासना के उपास्य के रूप में शेष एक ही रहता है तो अलग अलग वहां लक्षण होने पर भी अलग अलग स्थान होने पर भी तत्वदा एक होना चाहिए ये पूर्व पक्ष ने कहा था इसलिए पूर्व पक्ष ने यह अभिप्राय किया यहां याथाकाम्य आपद्य दे कहा कि इसमें विकल्प समुच्चय में भी नियम नहीं हो सकता है विकल्प में भी नियम नहीं हो सकता है तो जैसा विकल्प करना चाहते हैं या समुच्चय करना चाहते विकल्पन कोई भी एक को लेंगे सभी को नहीं लेंगे समुच्चय का अर्थ सभी को लेंगे जितने अहंग्रह उपासना आई है उन सब में प्रकार एक है मान करके एक समुच्चय किया जाएगा ये विकल्प दिया था तो विकल्प अविशिष्ट फलत्वाद सिद्धांत सूत्र है उसके पहले यहां एक शंका है पहले टीका में देखिए नीचे यथा ब्रीहि भी पुरोड़ाशे सिद्धे यवा न समुच्चीते कृतकरणत्व प्रसंका नीचे टीका में कहा कि यथा जैसे ब्रीहि से भी जौ से भी पुरोड़ाशा बना सकता पुरोड़ाशा जो परोठा जैसा बनाते हैं हविष्य देने के लिए तो उसी में ब्रीहियों से यानी चावलों से भी बना सकते हैं और जौ से भी बना सकते हैं ऐसे में जब ब्रीहियों से ही पुरोड़शा सिद्ध हो गया तो फिर जौ से बनाने की आवश्यकता नहीं एक से कार्य हो गया तो दूसरा का जो है उसके साथ समुचय करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि कृदकरणत्व तो प्रसंगा तो कृदकरण हो जाएगा एक पुरोड़ा पुरोणाश चाहिए दर्शपूर्ण मास याग चलता है तो उसमें हविष देने के लिए अब वो ब्रीहियों से ही संपन्न हो गया है ऐसे में फिर जौ से फिर से बनाने की आवश्यकता नहीं होती तथा अत्रा भी ब्रह्म प्राप्ति फलम अविशिष्टम तथा एक उपासन कृतम चेत ना अवकाश है समुच्चय से शंका तो शंका करने वाले पूर्व पक्ष की ओर से पूर्व पक्षी को पूछ रहे हैं ये शंका इसीलिए ब्रह्म प्राप्ति फल अविशिष्ट है या हंग्रह उपासना में ब्रह्मलोक प्राप्ति फल अविशिष्ट है यानी सभी में समान है ऐसा होने पर तद एक न एवं उपासन कृतम चेत वो तो एक उपासना से ही वो कार्य हो जाएगा क्योंकि फल तो उसी का समान है जैसा व्रीहियों से पुरोड़ाशा बनाओ चाहे जौ से बनाओ दोनों का कार्य पुरोड़ाशा बनाना है और उसको हाविस में हाविस के रूप में स्वाहाकार करके अर्पित करना है ये कार्य एक से संपन्न हो, हो चुका है ऐसे स्थिति में दूसरे का वहां क्या प्रयोजन है दूसरे का प्रयोजन नहीं इसी प्रकार एक आहंग्रह उपासना की पद्धति से कार्य संपन्न हो गया ब्रह्मलोक प्राप्त हो गया ऐसे में वहां दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं आवश्यक ही नहीं तो कृद कारणत्व तो प्रसंग आए कृद कारण मान जो किया गया है फिर उसको करना जो प्राप्त हो गया है उसको फिर से प्राप्त करना ये पिष्ट पेषण बोलते हैं पहले पीस गया पीसा हुआ को क्यों पीसना है जो चूर्ण हो गया पीस गया जो भी हो गया अब उसको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं इसी प्रकार एक से ही कार्य होता है तो दूसरे उपासनाओं की आवश्यकता ने ऐसी शंका कर रहे ये पूर्व पक्ष जो अभिप्राय दिया था याधात्म्य मापद्य या था काम मापद्य दे कहा था उसी के ऊपर है ननु अविशिष्ट फलत्वाद आसाम विकल्पो न्याय सिद्धांत एकदेश ही बोलते हैं कि यह अविशिष्ट फल होने से अविशिष्ट फल का अर्थ फल में भेद नहीं ल लोक प्राप्ति सबका फल मानते तो अविशिष्ट फल होने से आसाम उपासना नाम विकल्पो न्याय विकल्प करना ठीक है दोनों में से एक लेना ठीक है समुचय करने की आवश्यकता नहीं है जैसे कि तथा ही मनोमय प्राण शरीर कम ब्रह्म खम ब्रह्म तो इत्यादि मनोमय प्राण शरीर ये लक्षण दिया ध्यान करने के लिए और कम सुख और व्यापक वो है खम है ऐसे ब्रह्म का वो वो भी उपासना के लिए खम ब्रह्म की उपासना है सत्य काम सत्य संकल्प ये भी उपासना के लिए इत्यव्या ईश्वर प्राप्ति फल लक्ष्य थे ये सारे जो जितने उपासनाएं हैं मनोमयत्व हो कम ब्रह्म हो सत्यकाम हो इत्यादि कोई भी हो ये तुल्य समान ही ईश्वर प्राप्ति फल दिखाई देते हैं सभी एक फल देने वाले होते हैं। ऐसे में विकल्प करना ही उचित तो होगा दोनों में से एक उपासना किया ईश्वर प्राप्ति हो गई तो कार्य हो गया ब्रह्म प्राप्ति हो गई कार्य हो गया ब्रह्म प्राप्ति का अर्थ यहां ब्रह्मलोक प्राप्ति है। तो समान फलेश्व भी स्वर्गा साधनेशु तब पूर्व पक्षी कहते हैं ऐसी बात नहीं नैश ऐसा नहीं है क्योंकि समान फलेष्व भी स्वर्गा साधनेशु कर्मसु याथा काम्य दर्शनाथ ये कहा कि स्वर्ग आदि को प्राप्त कराने वाले अनेकों कर्म हैं समान फल है कर्म यानी स्वर्ग आदि साधन है वो समान फल है ऐसा साधन रहते हुए क्या करते हैं उन कर्मों में याथा काम्य दर्शनाथ जैसी इच्छा है वैसे करते जो दर्शपूर्ण मास अनुष्ठान करता है वो यजमान भी स्वर्ग जाएगा और जो अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है उसको भी स्वर्ग प्राप्त होता है तो इसलिए याथा काम्य ही जैसे इच्छा है वैसा कर सकता है तो इनमें से कोई भी चुन करके ये जो अनुष्ठान करेगा उसको उसके प्राप्ति हो जाएगी ऐसा समुच्चय यानी समुच्चय नहीं मान रहे यथा काम्य मान रहे जैसी इच्छा है वैसा कि करना है समुच्चय करके भी कर सकते और उसका भी कोई नियम नहीं है विकल्प करके इनमें से दोनों में से एक भी कर सकते हैं क्योंकि सबका विधान किया हुआ तो विधान की कोई अर्थ होना चाहिए एक का ही विधान से कार्य होता तो अनेक विधान क्यों करता तो अनेक विधान किया हुआ तो विधान किया है तो उसका अर्थ तो होना ही चाहिए ऐसा यहां पूर्व पक्ष का अभिप्राय पूर्व पक्ष समुच्चा नहीं मानता है याथा मानता है याथा काम्य जैसा इच्छा वो करना चाहते हैं समुचय भी कर सकता है विकल्प भी कर सकता है तब सिद्धांत कहते हैं इसके लिए पहले इसकी टीका दे के आगे तदेव अविशिष्ट अविशिष्ट फल कैसा है वो स्वयं दिखाया एक देशी ने तथा तो इत्यादि से काम्य दर्श पूर्णमास ज्योतिषमादिवत फल भूमारय सहा नेोषा का उनका अभिप्राय क्या है जो काम्य कर्म है दर्श पूर्णमास पूर्णिमा में अमावस्या में करने वाले याक और ज्योतिषो ये सबका फल स्वर्ग होता है दर्श पूर्णमास है ज्योतिषो में सबका फल स्वर्ग है तो वो क्या करता है फल भूमार वो व्यापक फल चाहता है यानी सभी फलों को एक साथ प्राप्त करना चाहता है तो अलग अलग फल है उसका ऐसा तो ठीक है लेकिन यहां एक ही फल है तभी जो आ, कर्मी है वो ज्योतिष भी करता है दृष्टपूर्णवास भी करता है अग्निहोत्र भी करता है तीनों का फल स्वर्ग है यदि को, को नित्य कर्मों में कर्मान तो फल भुइष्ट वहां देखा गया तो उसका क्या अर्थ है कि वो व्यापक रूप से करने पर उसका स्वर्ग जाना पक्का हो जाता यानी किसी में कोई कमी रहेगा तो दूसरे में आ जाएगा इसी करके ये फलभूमार्थिहा समुच्चय वो समुच्चय कर देगा उसकी इच्छा है वो करना चाहते समुचय कर सकता विकल्प समुच्चय नियम निवृत्ति फलम उपस अब विकल्प समुच्चय इनमें कोई नियम नहीं है इस प्रकार के अभिप्राय को प्रकट करके सिद्धांत सूत्र अवतार्य प्रतिज्ञा विभजते अब सिद्धांत सूत्र का अवधारण दे करके अब आगे सिद्धांत सूत्र क्या है इसको आगे बताते हैं सूत्र का अर्थ बताते तो विकल्प अविशिष्ट फलत्वाद सूत्र था भाष्य में कहा विकल्प एवं आसाम भविमर्घति न समुच्चयः सिद्धांत कहते हैं इसमें विकल्प ही होना चाहिए समुच्चय नहीं हो सकता ये स्वर्ग आदि फल के समान नहीं है समुच्चय का मतलब सभी मिला करके नहीं करना कस्मा अविशिष्ट फलत्वा यह विशिष्ट फल नहीं है कोई भेद नहीं है जैसा पहले अधिकरण में आया था कि ब्रह्म के गुण में कुछ भेद है तो उन भेदों को लेकर के गुण संबंधी उपासना भिन्न हो भी सकते हैं लेकिन यहां ऐसा भेद भी नहीं विशिष्ट फल कुछ भी नहीं है और अविशिष्टम ही आसाम फलम इन सबका फल तो अविशिष्ट है समान है उपास्य विषय साक्षात्म क्या फल है वो उपास्य जो विषय है ईश्वर है वहां ब्रह्म है सगुण ब्रह्म है और उपास्य विषय का साक्षात्ण यहायोजन होगा अब एक बार साक्षात्न एक उपासना से हो सकती है तो फिर बाद में दूसरी उपासना क्यों करेंगे दूसरी उपासना का क्या अर्थ है? जैसे कहते हैं एक ना जो उपासना साक्षात्ते उपास्य विषय ईश्वर आदो द्वितीय यही होता अब एक उपासना से ईश्वर आदि जो साक्षात्कार करना ग्रह उपासना से जो भी करना है प्राप्त करना है वो साक्षात्कार हो गया हो गया तो फिर दीदी या का, फिर दूसरा क्या करेंगे दूसरा कोई करेगा नहीं अब साक्षात्कार करने के लिए वो करता था अब साक्षात्कार हो गया एक से उप, एक उपासना से ही वो पूर्ण है अपने आप में उस उपासना से साक्षात्कार होने की स्थिति में फिर ईश्वर आदि जो भी होगा उसके साथ-साथ साक्षात्कार हो गया तो दीदी अर्थक हो जाएगा इसलिए विकल्प है विकल्प मान कोई भी एक करने से हो जाएगा अभी जो असंभव है एवं साक्षात्ण से समुच्चय पक्षे चित्त विक्षेप हेतुत्वा ये कहते हैं कि आप सभी को समुचय करना चाहते हैं यह तो असंभव है अभी जो असंभव है एवं असंभव है सबको साथ में नहीं ले सकता क्यों क्योंकि साक्षात्ण से समुचय पक्ष है चित्त विक्षेप हेतुत्व साक्षात्ण के संबंध में ये सारे समुच्चय करेंगे तो चित्त विक्षेप हो जाएगा चित्त विक्षेप मन चित्त की एकाग्रता से ध्यान में लीन हो करके वो साक्षात्कार जो उपास्य देवता है उसके साक्षात्कार होना था अब तो वो जैसा लीन होना चाहते तब उसको दूसरी बात याद आ जाती है अब वो उसको भी उसमें जोड़ देते हैं अब मनोमय प्राण शरीर इत्यादि एक लक्षण दिया फिर दूसरा लक्षण है तीसरा लक्षण है, अनोखे लक्षण है तो ये सारे लक्षणों को स्मरण करते हुए और दूसरी बात क्या है एक एक अहंग्रह उपासना में भी कुछ भेद तो है प्रकार में जो मनोमय प्राण शरीर इत्यादि कुछ भेद भी है तो ये भेद को भी ध्यान में रखेंगे उसमें चित्त विक्षेप आ जाएगा ऐसा समझना पड़ेगा और कहीं कहीं तो भेद रखने के लिए कहा अब वो उन उपासनाओं में इन उपासनाओं में अंदर है अब आगे अधिकरण आएगा प्रतीक उपासना को लेकर प्रतीक आएक उपासना में विशेष है प्रतीकोपासना जैसा प्रतीक कहा गया वैसा करना पड़ेगा प्रतीकोपासना जितने उपासना है उसमें निम्न कोटिक उपासना है प्रतीक उपासना और यह अहंग्रह उपासना उच्च कोटि का होता है जितने भी उपासना है उनमें उच्च कोटि की उपासना अहंग्रह उपासना पहले प्रतीक उपासना करेगा धीरे धीरे अहंग्रह उपासना पहुंचेगा किंतु अहंग्रह उपासना में चित्त की एकाग्रता और जो देवत है जो उपास्य है उपास्य के साथ संबंध परस्पर संबंध इत्यादि उसके स्वरूप है इसीलिए इस पक्ष में यहां चित्त विक्षेप होने की आवश्यकता स्थिति हो जाए। ऐसा ही ब्रह्म साक्षात्कार के विषय में भी है ब्रह्म साक्षात्कार तो जब तत्वसी वाक्य से या कोई भी एक वाक, महावाक्य से ब्रह्म साक्षात्कार हो गया को हम मैं कौन हूं ये चिंतन करते हुए साक्षात्कार हो गया होने के बाद में बाकी वाक्य क्या करेंगे बाकी वाक्य का कोई आवश्यकता नहीं फिर वो ब्रह्म साक्षात्कार आओगे बाकी वाक्य नहीं पढ़ा ऐसा ऐसा क्या होता ऐसा नहीं होगा हो गया तो हो गया फिर वो होने के लिए ये सब है अब एक से नहीं हुआ तो दूसरा करना पड़ेगा तीसरा करना पड़ेगा चौथा तो करना पड़ेगा अब एक से काम हो गया तो दूसरी की आवश्यकता नहीं अब वो तात्पर्य समझने के लिए वो वहां होता है लेकिन कर्म में ऐसा नहीं है कर्म में क्या है कि कर्मों के बारे में कहा है तो वो सारे कुछ आपको करना पड़ेगा तब वो पूर्ण होता है ज्ञान के विषय में ऐसा नहीं ज्ञान के विषय में तो आप विकल्प कर भी सकता है और एक से साक्षात्कार हो गया करके प्रमाण प्रामाणिक होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपने ईशावा से उपनिषद पढ़ लिया बाद में निश्चय कर लिया अरे एक पढ़ लिया हो गया अब वो साक्षात्कार हो गया ऐसा ना ऐसा नहीं कर सके साक्षात्कार हो गया तो उसका लक्षण देखना चाहिए एक से नहीं हो गया तो 10 उपनिषद पढ़ना पड़ेगा और 10 से नहीं हुआ तो 108 पढ़ना पड़ेगा 108 उपनिषद के लिए कहा ऐसा जो है मुक्ति को उपनिषद में इस प्रकार विचार किया है कि एक से नहीं होगा तो 10 पढ़ो 10 नहीं होगा तो एक 108 पढ़ो 108 से भी नहीं हुआ तो उसकी आवृत्ति करो ऐसा होता इसलिए वो भगवान भगवद गीता में भी कहा ना पंद्रह अध्याय पंद्रह अध्याय पढ़ने से यदि ज्ञान हो गया तो वही सब भूखिया है वही उसी से सब हो जाता है ऐसा कहा अब वो नहीं हुआ है तो बाकी सब करना पड़ेगा आगे पीछे का सब करना पड़ेगा इसलिए ऐसा किसी किसी को हो जाता है तो ज्ञान के विषय में यह है लेकिन उपासना में अलग अलग प्रकार के उपासनाएं हैं ये उपासनाओं में अलग अलग स्तर से सभी उपासना एक जैसा नहीं अहंग्रह उपासना सब लोग नहीं कर सकते क्यों मन एकाग्र ऐसा होगा ही नहीं अब भगवान को अपने अंदर और अपने को भगवान के अंदर दोनों उनको साथ में मानना कोई आसान काम नहीं है वो नहीं होता है वो भाव ही नहीं आता भगवान को अलग मान के बैठे तो जब तक आप अलग मान के बैठे तब तक आपको अन्य प्रकार के उपासना भी करनी पड़ेगी ऐसा इसीलिए कहा कि ये चित्त विक्षेप का कारण बनेगा जहां एक से काम हो जाए वहां अनेक जोड़ना ठीक नहीं होता साक्षात्न साध्यम जल दर्शय और साक्षात्न ही इसमें सिद्ध करना है ये विद्या का फल वहां कहा गया जहां जहाँ उपासना की बातें है ना वो साक्षात्न को ही साध्य बनाया वहां साक्षात्न होना ही फल है यही विद्या फलम दर्शयति इसी को श्रुति दिखाती है यशदा न विचिकित्सा जिस साध को निश्चित रूप से ज्ञान हो गया अध्यामन सम्यक प्रकार पूर्ण रूप से, से साक्षात्कार सामने हो गया प्रत्यक्ष हो गया और न भी चिकित्सा थी अभी कोई संशय नहीं संशय कुछ भी नहीं जो होना था पूरा हो गया है ऐसा जिनका हो गया तो जिनको मन में संशय नहीं है और निश्चय ज्ञान हो गया इसका अर्थ क्या है वो साक्षात्कार हो गया जैसे सामने कुछ रखा हुआ है उसको देकर के वो वस्तु क्या है वो निश्चय हो गया साप्रत्यक्ष भी हो गया अब उसमें कोई संशय नहीं है ऐसा होता है। अब कभी क्या है संशय नहीं होना ये मूर्खधा का भी लक्षण होता है कोई कुछ नहीं जानता है तो उसको भी संशय नहीं होता कुछ नहीं जानता तो संशय क्या होना तो वो वो भी देखना पड़ता है कि मूर्खता के कारण संशय नहीं होना ऐसी बात तो नहीं, नहीं जानता है संशय कर अब क्या है कोई आके आपको कुछ पूछता है कि ऐसा क्यों है पूछता है तो उसका आप उत्तर दे सकते हैं नहीं दे सकते और उस समय आपका मन चंचल हो रहा है कि नहीं चंचल हो रहा है ये देखना पड़ेगा आप जो है कोई भगवान की उपासना कर रहे हैं आप वो कोई राम जी की उपासना कर रहे वो आके बोला अरे राम जी ठीक नहीं है राम जी जो है ना वो बहुत कुछ ऐसा ऐसा किया ठीक नहीं है आप कृष्ण जी की उपासना करो कृष्ण बहुत अच्छा है तो आप फिर चंचल हो जाएंगे अरे राम जी ठीक नहीं है तो फिर कृष्ण की उपासना स्टार्ट कर देते जब कृष्ण की उपासना करते करते फिर वो बोलते फिर उधर से कोई आ करके बोला कृष्ण भी ठीक नहीं यार कृष्ण तो पूरा जो है ग्रस्त आदमी है आ, तो आप जो है ना शिवजी को उपासना करो शिवजी तो है ना ध्यान करता है आपको बहुत अच्छा हो जाता है और शिवजी के को ऊपर कोई नहीं शिवजी सबसे बड़ा है ऐसे करके कोई बोले फिर करेंगे इसलिए हाँ कहते हैं यमुना गया तो यमुना राम गंगा गया तो गंगा राम तो ऐसा हो जाता है तो नहीं चलेगा तो वो वो कोई निश्चय नहीं मतलब संशय आ गया संशय करा देता है मन में संशय नहीं आने के लिए पहले जो आपने प्राप्त किया तो उसमें पक्का होना पड़ेगा वो उसमें ही दृढ़ हो करके उसी को आगे गहराई से जानने का प्रयास करना चाहिए तो बार बार बदलने से नहीं होता है इसलिए पहले ही जो साधन अभ्यास आरंभ करते हैं वो सिस्टमेटिक होना चाहिए सिस्टमेटिक मतलब एक प्रकार ठीक होना चाहिए अब वो प्रकार ठीक हो गया तो वो आगे काम आएगा प्रकार ठीक नहीं हुआ आपने कुछ अभ्यास किया और बाद में वो बदलना फिर ये करना सुधार करना बड़ा मुश्किल होता है इसीलिए वो सीखते समय ही वो ठीक से सीखना चाहिए और कभी किसी का प्रारंभ से नहीं होता है तो बाद में जाकर के उसको ठीक करके और पक्का एक रास्ता अपनाना चाहिए और उसमें ज्यादा विलम्ब नहीं करना चाहिए विलम्ब करेंगे तो गलत का अभ्यास हो जाता है अब गलत अभ्यास होने पर फिर आप सही नहीं कर सकते सही करना मुश्किल होता है इसलिए ये सब बातें हैं तो वो क्या मन में वो संस्कार बन जाएगा अब गलत अभ्यास जैसा मंत्र आप गलत पढ़ रहे हैं अब वो याद हो गई अब वो याद हो गया मंत्र को कैसे बदलेंगे बाद में, तो सही नहीं आता है गलत आ गया ऐसे में होता है इसलिए सही करने का प्रयास करना चाहिए कोई एक उपासना में, को में, को में ले लिया को दूसरे में विद्या में ले लिया और कह रहे हैं कि सबका एक ही है एक ही को करने से ऐसी प्राप्ति हो जाएगी दूसरा नहीं करने का आवश्यकता नहीं है तो फिर पहले फिर हम संग उपासना एक जैसे नहीं ऐसा नहीं ये है ना इसलिए मैंने कहा ये सभी उपासना में एक जैसा नहीं अभी पहले उपासना में भेद करने के लिए भी कहा और कोई उपासना में मिलाने के लिए कहा वो पहले एक अधिकरण आया था ब्रह्म का लक्षण जहाँ जहाँ आया सबको मिलाना चाहिए लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है जब नहीं मिल तो तो तो तो तो तो वो ये आवश्यकता नहीं है किसी किसी में किसी में आवश्यकता है तो जहाँ वो सगुण उपासना संबंधी विषय होगा वहाँ आवश्यकता है यहाँ अहंग्र उपासना है और यह निर्गुण उपासना में मानेंगे तो वो निर्गुण उपासना संबंधी होने से अहंग्रह उपासना में यह विशेष और अन्य प्रतीक उपासना में ऐसा नहीं है प्रतीक उपासना में आलंबन को स्पष्ट जानना होता है और उसमें अलग है सब में एक नियम नहीं है अभी कितने अधिकरण में देखो अब बाद में ये अधिकरण को लेकर के आपको समझ में आ जाए किसमें समचय किया किसमें अलग किया और उसका कारण क्या है वो देखना पड़ता है वो तब जाकर के मालूम होगा कि किस किसमें कर सकते है किस किसमें नहीं करना बहुत सारे अधिकरण समचय नहीं करने के लिए बोला और बहुत सारे समचय करने के लिए बोला और कई से गुणों का आदान भी कर सकता है जैसा ब्रह्म का गुण है ये अधिकरण आया था उसके पहले दुर्गुण ब्रह्म के जहां जहां गुण बताए सच्चिदानंद, आत्मा ये सारे पांच गुण सर्वत्र लेने के लिए कहा तो तो एक रहने पर बाकी सब कुछ रहता है तो सत्य ज्ञान आनंद आनंद आत्मा ये पांच लक्षण आत्मा का है तो स्वरूप लक्षण है तो उसका उपसंहार किया ऐसा ही यहां भी है यहां तो वो जो साक्षात्कार फल है अब साक्षात्कार एक से हो गया तो उसी से ही उसको लेना है बाकी ये गुणों के कारण फल नहीं हो रहा है यहां जो ब्रह्म के जो ईश्वर के साक्षात्कार जो भी हो रहा है ये उस, उस विशेष गुण के कारण नहीं हो रहा है जहां विशेष गुण के कारण फल में भेद होगा वहां विशेष गुण का आदान करना पड़ेगा विशेष गुण चाहिए और अधिक गुण की आवश्यकता है तो जोड़ना पड़ेगा समुचय भी करेंगे हाँ, इसलिए ऐसा नहीं आप बोल सकते कि एक जगह बोल दिया तो ऐसा नहीं है वो अलग अलग क्रम है जो जिसका जहां उपासना है, आप गुण के उपासना करते हैं तो अलग अलग गुण की आवश्यकता है तो उन गुणों को वहां जोड़ें और कम गुण रह गए तो और जगह से गुण ला करके जोड़ सकते हैं वो जोड़ना नहीं चाहिए बोले हाँ तो ये तो अलग है वहाँ का वहां का जो सब्जेक्ट अलग है उसका जो उपासना का जो विषय है ना उसमें अलग है वो वेद वेद्वरा तो करके उसमें भेद सिद्ध किया और यहाँ तो एक से साक्षात्कार आंग्रव उपासना के प्रकार में भेद करते आंग्रव उपासना का विशेष है हाँ उदाहरण एक जैसा है तो वो इसलिए वो कर रहे वो तो उपासना का जो स्वरूप है ना उसको लेकर के विचार किया यानी वो उपासना में सुदेश प्रतिदि को जो वैश्वान विद्या के संबंध में अवयव और अवयवी को लेकर विचार किया था तो अवय अवयवी और इसमें भेद है वो पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए प्रश्न था ना अवयवों को उपासना करने से हो जाएगा कि अवयवी की उपासना करना दृष्टांत संगति लेने का ऐसा बोला कि वहां सबको लेना पड़ेगा पूर्ण करना पड़ेगा वो अलग है या अलग है इसलिए ये अधिकरण एक एक जो बदलता है उसमें क्या क्या भेद है देखना का इसका पूरा वो लिस्ट तैयार करें तब समझ में आया तो इसलिए यश अधा नविचिकित्सा अस्थित संशय नहीं है संशय बिना साक्षात्कार हो गया इसका अर्थ है अब उसको कुछ आगे करना नहीं फिर देवो भूतवा देवा न पेदी तवं और इसमें भी देवता होकर के देवता को प्राप्त किया अब जिसने एक देवता की उपासना की है वो देवता को प्राप्त किया अब उसको दूसरे देवता को प्राप्त करने की क्या जरूरत तो है प्राप्त किया उसके साथ एक हो गया उसके साथ तादात्म्य कर करने हो गया अब वो वापस तो आएगा नहीं फिर तो दूसरे देवता को प्राप्त करने के लिए ऐसे में ये कहा कि अब एक देवता को ध्यान करते हुए उसी के साथ तादात्म्य मैंने यहां देवता अप्य प्राप्त करना तो देवदा अप्य प्राप्त करने के लिए एक को ध्यान किया हो गया अब आधार रास्ते में जाकर के नहीं नहीं ये दूसरा भी चाहिए साथ में होगा तो वापस आ जाएगा फिर ये भी नहीं होगा वो भी नहीं होगा इसीलिए तो प्राप्त करना है तब वो जाकर के उसका साक्षात्कार पूर्णफल होता है ऐसा यहाँ अभिप्राय है वो पूर्णता अपूर्णता को लेकर के नहीं वो तो उसका स्वरूप को लेकर के यहां ऐसा नहीं यहां अभी दूसरा कैसे जोड़ेंगे समस्या ये है कि हम आ, आ, शिव का ध्यान कर रहे हैं शिव के साथ तादाद में प्राप्त करना उस समय विष्णु को छोड़ दिया करके कैसे आ सकता है नहीं हो सकता ना तो जिसको प्राप्त करने की इच्छा हो गई उसको पहले निश्चय करो कि हमें ये करना है और वो निश्चय नहीं होता है तो आप पहले चिंतन करते रहो किसकी उपासना करना है सारी जानकारी प्राप्त करो प्राप्त करने के बाद में आपको तसली हो जाएगी निश्चय हो जाएगा कि इसी की उपासना करनी है तो फिर उसकी उपासना करो तो ये तब प्राप्त होता है और इसी को मार्गदर्शन बोलते हैं गुरु का निश्चय इसी से होता है और सहायता लेकर के बाकी अपने अंदर से मालूम नहीं पड़ा तो केवल फल के दृष्टि से करेंगे तो बदल बदल के कर सकते जो कामना को लेकर के करते हैं वो बदलते हैं ये कामना हो गया उस देवता को छोड़ दिया फिर दूसरे कामना के लिए दूसरा देवता को पकड़े ऐसे होता है तो भगवदगीता में भी ये कहा ना हाँ यो यो याम करता है श्रद्धा ये जो जो जो फल चाहता है वो सभी मैं ही देता हूँ और आ, आ, अन्य यो अन्य देवदा भक्त होते हैं वो भी अपने उपासना करते हैं तो सारे फल देने वाला में ही होता इत्यादि भगवान ने कहा इसका मतलब वो देवताओं को लेकर के भी अलग अलग उपासना करते हैं वो कामना की दृष्टि से ये दृष्टि से नहीं ये जो हंग्रगत की दृष्टि से नहीं है उधर तो इधर तो साक्षात्कार फल है वो देवता के साथ अपेय हो जाना एक और कोई फल नहीं मिल रहा है कर, का जो उपासना कर रहे हैं वो जो वेद्या है उसके साक्षात् देव भूतवा देवान अपेद या जो ब्रह्म संबंधी उपासनाएं बताएं उनके रूप में होगा अब आदित्य में भी अहंग उपासना आदित्य अंदर से पुरुष उसी दृष्टि से होता है जिसको देखो गुण का साक्षात्कार गुण तो होता ही है जब वो उसके गुण है तो वो गुण के साथ एक होगा सत्य काम सत्य संकल्प आदि उसका गुण है जो वो वो भी तो आ जाएगा जब देवता अपेय होगा तो वो भी तो आ जाएगा तो अब ब्रह्म जाएंगे तो ब्रह्म संबंधी गुण आ जाएगा जैसे हमने एक दो चार जो बाकी गुण हैं वो तो नहीं आएंगे। ना ना वो ऐसा वो नहीं लेना है कर रहे आ, वो एक में हो गया तो पूरा हो गया अच्छा बाकी जो जिसके आप साक्षात्कार किया बाकी गुण उसके पास है पहले ऐसी तो बात जो, जो भी आप जिसको साक्षात्कार किया उसके पास जो भी कुछ गुण है वो भी तो होगा ना उसे वो भी होगा वो भी तो उसमें रहेगा अब वो एक दो गुण आप छोड़ दिया तो भी वो जब साक्षात्कार होंगे तो पूरा ही होगा ऐसा होता इसलिए वो क्योंकि वो उस भाव में ही उसका कर रहे हैं जो का नहीं किया, वो भी आ है ना उसका उपासना अब देखो इसलिए मैंने अभी कहा वो सकाम में है तो ऐसा है सकाम में ये समस्या है कि आप जिसको लेके उपासना करेंगे उसी की कामना के अनुसार फल होगा इसलिए आपको देवता बदल सकता है वहां अब जिस कामना के लिए जो देवता चाहिए उसकी उपासना किया और उसके बाद दूसरे के किया ऐसा हो सकता है वो कामना के अनुसार ऐसा होता यहां कामना के अनुसार नहीं है कामना के अनुसार नहीं है तो यह तो साक्षात्कार फल है इसका तो वहां जाकर के वो आहंग्र उपासना का जो ब्रह्मलोक फल कहा है प्राण उपासना का भी ब्रह्मलोक फल कहा है जो ब्रह्मलोक संबंधी फल कहा है वहां जाकर के आ तो सारे कुछ बोला अब ब्रह्म में भी जाकर के आगे अधिकरण आएगा एक अधिकरण दो अधिकरण इस विषय में भी पूछता है कि ब्रह्म में भी सब समान रहेगा कि उसमें भेद होगा तो बोलेंगे वहां भेद होगा ब्रह्मलोक में जाकर के सब ब्रह्मा जी के समान बनेंगे ऐसा भी नहीं है वहां भी कुछ भेद रहता है और वो चतुर्थ में ये विषय आएगा वो इसलिए कि ये कर्म करके भी कोई ब्रह्मलोग जाता है तो सकाम होकर मैंने ब्रह्मलोग प्राप्त तो हो गया फिर उसके बाद वापस आता वापस आएगा वापस आकर के फिर कर्म करेगा आप ब्रह्म बोना लोग जो भी वापस आने का तो ये वापस आएगा और जो अहंगना करके ज्ञान के लिए करता है वो वापस नहीं आता तो वहां से मुक्त हो जाता ऐसा कुछ भेद भी होता है वहां उस विषय में बाद में विचार करेंगे लेकिन ये समुचय और विकल्प पक्ष कहां कहां है कहा उपसंहार गुणोपसंहार और अनुपसार है इसका पूरा आप एक एक अधिकरण का विषय लेकर के निश्चय करना पड़ेगा नहीं तो ये कन्फ्यूजन हो जाएगा पहले मैंने बोला था इस विषय में ऐसा रिसर्च करना पड़ेगा इसमें तब जाकर के मालूम होगा कि क्यों कर रहे है क्यों नहीं कर रहा सकामों में तो करेंगे और निश्का, बाकी निष्काम है निर्गुण ब्रह्म के उपासना इसमें नहीं कर रहे और आंग्रह उपासना में भी साक्षात्कार हो रहा है इसलिए नहीं कर रहा साक्षात्कार के रूप में स्मृदय स्मृति भी एक कहती है सदा का उदाहरण भी दिया कि सदा उसी की भावना करते करते देवो भूतवा देवा न उसी की भावना करते करते उसके साथ तादात्म्य प्राप्त करे अच्छा तादात्म्य प्राप्त करने के बाद में उसमें क्या गुण है क्या गुण नहीं है इस विषय में क्यों चिंतन करेंगे तादात्म्य हो गया अब क्या वो तो उसमें फिर गुण गुण आधान गुण यहां मुख्य नहीं होता है तो हंग्र उपासना में गुण मुख्य नहीं क्योंकि निर्गुण है अब वो भावना करने के लिए आपको कुछ लक्षण बता दिया जाता अच्छा ये जो कुछ लक्षण आप बोले ना कुछ एक समान दिखता है सत्य काम ऐसा है जो सगुण ब्रह्म रूप से उपासना करेंगे तो ये सारे सगुण में गुण रूप से जाएगा सगुण में जा रहा है और कुछ उसमें बाकी निर्गुण का भी रहे क्योंकि अभी आदित्यस्थ पुरुष के साथ भी अहंग्रह उपासना है अब आदित्यस्थ पुरुष तो आकार के अंतर्गत है ना और पुरुष की उपासना है तो इसीलिए वो निर्गुण के पक्ष में भी जा रहा कहीं सगुण के पक्ष में भी जा रहा ऐसा नहीं नहीं वो अपने योग्यता के अनुसार चुनेगा जो बनाएगा उसी प्रकार जा रहा क्योंकि केवल निर्गुण संबंधी तो दखरा उपासना इत्यादि है आ, वो निर्गुण संबंधी उपासना बता दिया ना वो वो ही है और बाकी में कुछ तो गुण बता दिया तस्माद् अविशिष्ट फला नाम विद्या अन्यतम आदाया तत्पर कहते हैं इसलिए अविशिष्ट फल जो विद्याएं हैं उपासनाएं हैं इनमें अन्यतम आदाया कोई एक को लेकर के तत्पर होकर के उसी को ही पर मानकर के श्रेष्ठ मानकर के उपासना करें यावद उपास्य विषय साक्षात्ने न तत्फलम प्राप्त जब तक की वो उपास्य के साथ साक्षात्कार होकर के फल प्राप्त नहीं होता तब तक उसी का चिंतन करते रहे और यावद उपास्य साक्षात्कार होने के बाद में वो पूर्ण ही होता है अपूर्ण नहीं होता है इस प्रकार से अविशिष्ट फल उपासना जितने भी है ये जैसे आंग्रह उपासना है इसमें ये कहा गया टीका मिली थी ये इसके नीचे न्याय निर्णय टीका में तृतीय पंक्ति है उपास्तेर उपास द्वारा यागाधिवध फल उपजयत्वपत्ते तो उपास्य साक्षात्ण अपेक्षा नास्ति आशंका ये जो प्रश्न अभी हम विचार कर रहे हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि पूर्व पक्ष कहता है कि यह उपास्ति जो है कर्म के समान है उपासना तो कर्म में क्या होता है कर्म करने के बाद में आपको अदृष्ट प्राप्त होगा और अदृष्ट के फल रूप में होता है उसका फल प्राप्त होगा तो उपासर अदृष्ट द्वारा यागादिवद फल उपाय पत्ते तो फल का उपाय बन जाता है अदृष्ट के द्वारा उपासना फल के उपाय बन जाता है तो आप कर्म करते हैं कर्म का एक पुण्य होता है वो पुण्य बाद में फल देता है ऐसे यहां उपासना करते हैं उपासना का भी एक पुण्य होगा अदृष्ट होगा और उसके बाद में फल होगा ऐसा होना चाहिए ऐसा होने पर उपास्य साक्षात्कार अपेक्षा एवं नास्ती तब यहां उपास्य के साथ साक्षात्कार करने की अपेक्षा कहां से आती है? कि उपास्य साक्षात्कार कहां से आया वो तो कर्म किया उसका फल मिलेगा उसको अदृष्ट दो साक्षात्कार कैसे आ गए आप कह रहे हैं कि यह उपासना करते करते देवा भूतवा देवा न उसके साथ साक्षात्कार हो जाएगा ये तो पुण्य का फल नहीं दिखता है उस वो साक्षात्कार ऐसा कैसा होता है इसलिए वो पूछ रहा है आ, क्योंकि साक्षात्कार कोई ऐसा फल तो है नहीं बोलते हैं इसमें देखो अहंग्रह उपास नाम साक्षात्कार साध्यम फलम ये होता है अहंग्रह उपासना के विशेषता अहंग्रह उपासना में लोकलों का अंदर जाना कोई मुख्य फल नहीं है हांग्र उपासना का जो फल है वो साक्षात्कार साध्य फल होता है वो प्रत्यक्ष ही साक्षात्कार हो जाएगा साक्षात्कार साध्य होता है और तथा श्रुदे रित्या ऐसे श्रुदी है श्रुदी में ऐसे वाक्य आया इसलिए साक्षात्कार के साध्य विद्यालम दर्शयंती श्रुदय य इत्यादि वहां कहा था ठीक हम यसे उपासक इस श्रुति का उपास्य का अधाद उपास्यम रूप से साक्षात जो होगा निकित्सा संशयो अस्ती उसको संशय भी नहीं है क्या संशय है प्राप्त अहम फलम नवा वो संशय होता है कि फल प्राप्त होगा कि नहीं होगा कि ऐसा होगा कि वैसा होगा ऐसा कोई संशय भी नहीं है उस साक्षात्कार होने के बाद संशय नहीं होता है नहीं होगा तो तस्य ब्रह्म प्राप्ति ही सियादित उसको ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी अब ब्रह्म प्राप्ति में ब्रह्मलोक संबंधी समझना चाहिए वो प्राप्ति हो जाती है ब्रह्मलोक में जाकर के प्राप्ति हो जाएगी देवो भूतवा जीवन अब देखिए देवो भूतवा देवा इसमें भी बहुत चर्चाएं होती है कि देव देवदा बनकर के देवदा को प्राप्त करेगा ऐसा कैसा होगा आपको देवदा जैसा हमने कल कहा देवदा जैसा गुण आदान करना पड़ेगा कि देवदा को यदि आप उपासना करते हैं देवदा जैसा शुद्ध होना पड़ेगा सात्विक होना पड़ेगा निष्कलंग होना पड़ेगा निरहंग होना पड़ेगा निराभिमानी होना पड़ेगा और नित्य जो है शरीर मन प्राण आदि को शुद्ध रखना पड़ेगा आहार शुद्धि चाहिए सत्व शुद्धि चाहिए ये सब चाहिए तब जाकर के देवदा का गुण आप में आ जाएगा जो सात्विक वृत्ति है इसीलिए अब देवो भूतवा इसका अर्थ क्या है कि पहले देवदा होकर बाद में देवदा को प्राप्त करता है ऐसा कहता है भूतवा मन त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया देवदा होकर के देवदा को प्राप्त करेगा ऐसे कैसे होगा देवदा हो गया तो फिर देवदा को क्यों प्राप्त करना इसका अर्थ कह रहे हैं कि देवदा देवो भूतवा मन जीवन नेवा साक्षात्कार देवभाव अनुभू तो जीते जी वो साक्षात्कार के द्वारा देवता को अनुभव करता है लोग बोलते हैं देवता का उपासना करने देवता का दर्शन नहीं होता अब श्रुदी में भी यही कहा सु में देवता का दर्शन करने का है ये दर्शन नहीं है ये तो साक्षात्कार ही हो गया वो स्वयं देवता मान लेता अब जो उपासना करते करते उस देवता के साथ प्राप्त होकर मैं ही वही ही हूं ऐसा मान लेता आजकल कुछ लोग ऐसे नाटक कर रहे वो वो अलग है वो कम सब कम, क्या बोलते है लगा करके ऐसा नहीं होता है वो असली में उनको भाव आ जाता है मेरे अंदर ही वही है ऐसा करके भाव आता है तो आजकल कोई शिव बनते हैं कोई देवी बनते हैं कोई कृष्ण बनते हैं क्या क्या बन जा रहे हैं ऐसा वो अर्थ में नहीं है वो ऐसा कहा है करके वो कॉपी कर रहे हैं और बाकी दूसरा सब गड़बड़ करता है और वो एक जो है उसको दिखाता अब लोग मान लेते हैं कुछ लोग मानते हैं कुछ निंदा करते हैं ऐसा होता है लेकिन उपासना करने के बाद एक स्थिति में ये भाव होता है ऐसा कहा और जिनको भी अनुभव है ऐसा अनुभव होता है वो भावना आ जाती है और उसके साथ तादाद में हो करके फिर उसी भाव में प्रकट हो जाता है ऐसा होगा और आ, आ, उस प्रकार के उनका आचरण भी रहेगा तो स्थिर रहता है ये तो स्वीकार किया जैसा जीवन मुक्ते ज्ञान के लिए कहा ऐसे ही ये जीवन जीवंत ही देवता के साथ साक्षात्कार है शरीर तो मनुष्य का रहेगा वो खाएगा पिएगा सब मनुष्य का आहार खाएगा पिएगा अब तो अमृत तो इधर है ही नहीं तो वो तो नहीं खा सकता वो बाकी जो फल बोला दी जो भी खा सकता है वो खाएगा खाएगा पिएगा सब मनुष्य का रहेगा लेकिन उसकी भावना में वो देवदात्व को प्राप्त करता है अब जैसे आप संवर्ग विद्या में देखा होगा संवर्ग विद्या में जो आगे एक, एक कथा आती है तो ब्रह्मचारी भिक्षा के लिए जाता है तो राजा भिक्षा नहीं देते हैं और फिर परीक्षा करते हैं तो वो कहता है कि आपने जो है ना वो प्राण के उपासक है प्राण की उपासना करके प्राण के साथ तादात प्राप्त करके मैं प्राणात्मा हूँ ऐसा ज्ञान प्राप्त किया हुआ तो वो कहता है कि आपने ऐसी देवता को निंदा किया वो जो सर्वत्र व्यापक देवता है इसका बुरा फल होगा ऐसा कहता है वो स्वयं को कह रहा है वो भिक्षा तो वो ब्रह्मचारी को नहीं दिया लेकिन ब्रह्मचारी उस उपास्य के साथ तादातव्य करके वो प्राण उपासना के साथ प्राण देवता हो हाँ वही बोलता है वो प्राण के साथ तादात्म्य होकर ऐसे भाव होता है हाँ तो सब अन्न वही खाता है ऐसा तो ऐश्वर्य विद्या में भी होता है इस प्रकार से तादात्म्य होने की स्थिति तो है अब ऐश्वर्य विद्या में भी जो सब जगह अन्न खाता है ऐसी भावना करते हुए हम अन्न खाएंगे तो वो सभी का अन्न हो जाता है ऐसे फल है वहां बताए उपासना एक स्तर से आगे बढ़ने के बाद में और कुछ स्थिति को प्राप्त करता है तब वो ज्ञान के लिए योग्य बनेगा तो जीवन ने ना साक्षात्कार देवभाव अनुभू कहते हैं जीते जी साक्षात्कार के द्वारा देवदा भाव को अनुभव करके इसके लिए साधक को बहुत सावधान रहना पड़ता है साधक जो है ना जितने मनुष्य के जो गुण दोष है उनको निवारण करते रहना पड़ेगा हम उल्टा करते हैं मनुष्य को दोष दो, दो, क्या मनुष्य के गुणों को बढ़ावा देते रहते हैं आ, आ गया तो अच्छा हो गया अभिमान हो गया था अभिमान आ गया तो अच्छा नहीं है हाँ वो बुरा है वो बुरा मतलब आपके मनुष्य अभिमान अब छोड़ नहीं रहा छोड़ नहीं रहा तो आप कितने भी पास ना करो वो तो भगवान तो आएगा नहीं जब आप छोड़ेंगे तब आएगा नहीं तो नहीं आएगा ना इसीलिए ये विनय भाव रखना अभिमान को छोड़ना और निंदा आदि को सहन करना ऐसे ऐसे होना पड़ेगा क्योंकि निंदा आदि को सामान्य मनुष्य सहन नहीं कर सकते सामान्य मनुष्य जाएंगे कुत्ता भी सहन नहीं करता कुत्ता को निंदा करो तो गुस्सा हो जाता है उसको पता चलता है आपकी निंदा कर रहा तो वो वो धीरे धीरे उसको सहन करते जाए तो आपके अंदर जितने सात्विकता बढ़ेगी ना उतना आपको दुख कम होगा दुख कम होने का मतलब अभिमान कम हो गया जितना अभिमान रहेगा उतना आपको दुख होगा वो आसपास में से दुख ऐसे चला गया तो भी आपको लगेगा वो आप अभिमान लेकर के बैठा हुआ तो आपको लगेगा कोई किसी को कोई निंदा किया आपने ओवर हियरिंग कर मतलब पीछे से सुन लिया सोचा गया नहीं मेरे बारे में बोल रहा फिर तो उसके साथ लड़ाई करने लगे। वो कोई और को बोला था तो ऐसा ही हो जाता है अभिमान के कारण ऐसा होता है इसलिए अभिमान से कोई प्रयोजन नहीं कि अभिमान को नष्ट करना ही सारे हमारी कहानी है तो इसी पर ध्यान देना पड़ेगा हम्म तो ये तब जाकर के देवदा भाव को प्राप्त करेगा ऐसा नहीं सोचना कि हम रोज पूजा करते रहेंगे बाद में एक दिन देवदा बन जाएंगे ऐसा नहीं होगा तो वो देवदा भाव को प्राप्त करने के लिए जो गुण चाहिए उनको निरंतर सावधानी से देखते रहना पड़ा ये गुण मेरे अंदर आ रहे हैं कि ये आ रहे हैं हमारे देवता में ये सब गुण है ये हमारे अंदर आना चाहिए ऐसा आते आते फिर वो भावना करते करते भावना से क्या सब तदर्म होता है ऐसे होता है योग सूत्र में भी ये विधान किया और साइकोलॉजी में भी इसको कहते साइकोलॉजी में भी इसको एक बीमारी कहते हैं वो लोग अब किसी का आप भावना करते करते वो हो जाता है फिर बाद में वो लगने लगता एक आदमी जो है ना वो मुर्गा के बारे में चिंतन करते रहा होगा बाद में वो एक दिन उनको लगा कि वो स्वयं ही मुर्गा हाँ ऐसा लग गया वो ऐसा लगने के बाद वो वो बोलने बोलने कि राजा का लड़का था वो बोलने लगे, मैं मुर्गा हूं वो मुर्गा जैसा चलने लग गया वो सब करने लगे वो फिर बहुत बीमारी हो गया तो ये घटना घटी है सच्ची घटना है तो फिर उसको चिकित्सा के लिए लेके गया चिकित्सा के लिए लेके गया साइकाटिस्ट के पास जो डॉक्टर के पास लेके गया उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कैसा भी दो तीन महीने रख करके उनको समझाए भाई तुम मुर्गा नहीं तुम तो आदमी है ये है वो है राजा है सब समझाए सब कुछ करके ठीक करके आ गया आने के बाद में आ, फिर सब लोग जो है ठीक है वो पहले जैसा नहीं आदमी जैसा बैठ करके खाना खा रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं सब कर रहा था ऐसे में इतने में क्या है वो अच्छा वो डॉक्टर ने यह कहा कि ये आदमी अभी बहुत समय के लिए इनको कभी मुर्गा दिखना नहीं चाहिए मुर्गा दिखेगा तो शायद फिर याद आ जाए इसीलिए नहीं दिखना चाहिएगा वो फिर अचानक कहीं से आवाज सुनाई पड़ी और पता नहीं कहीं से कुछ सुनाई पड़ी तब उसको याद आ गया अरे मैं तो कैसे बदल गया मैं तो मुर्गा फिर <laughs> फिर याद आ गया वो वह मुर्गा बन गया ऐसा करके है वो मानसिक बीमारी हो गया ऐसा तो ऐसे हो जाता है तो करते भावना करते करते हो जाता है और वो होने के बाद में फिर उसका सब ज्ञान प्राप्त होगा हो और कोई भी कार्य में तात्म में प्राप्त करना इतना आसान नहीं आप जैसे भावना करते जाएंगे वैसे धीरे धीरे उसका लक्षण दिखने लग गया, तब होगा और उपासकों में ऐसा दिखता है बहुत सारे उदाहरण आपको दिखाई पड़ेगा ऐसे है इसीलिए यह सत्य बोलता है ये मानसिक मन मनशास्त्र के हिसाब से भी सत्य है और भावना करने पर भी सत्य सात्विक होता है ऐसे हो जाते आप मनुष्यत्व के भावना करते रहेंगे मनुष्य होता कई ऐसे है कई लड़का जो है अपने को लड़की मानते कई लड़की जो है लड़का मानता है ऐसा भी चलता है आजकल बहुत ओ इंटरसेक्स क्या होता है वो सब बीमारी आ जाती है तो लड़के लड़की है लेकिन वो अपने को लड़का मानता क्या कर सकते हैं वो मतलब हार्मोन को चाहे चेंज हो जाता फिर वो मानने के बाद में बोलते हैं हार्मोन भी चेंज होता है हॉर्मोन चेंज होगा फिर ऐसे बीमारी हो जाएगी ऐसे होता है तो ये सब जो है ना ऐसा कार्य होता ही है को मन, के, मन के कारण ये सब इसलिए एक देवदा भाव को जीते जी प्राप्त करेगा और उसके बाद पदिदे देह प्राप्त क्या होगा तो फिर जिसकी भावना करते रहे उसी को प्राप्त होगा उसमें तो कोई रुकावट नहीं इसीलिए देवानप्यदी कहा मैंने देवो भूतवा देवानप्यदी का अर्थ ये है कि पहले देवदा भाव को जीवंत तो ही प्राप्त करेगा और उसके बाद देह होने के बाद भी उसी को प्राप्त करेगा वही वही जाकर के उस को प्राप्त नच चाहशिष्ट फलत्वे फल भूमार्थिना समुचय अनुष्ठान उपास्य साक्षात्कार तन निमित्त तत्प्राप्त हो विशेष अभावादि आशयरण इसलिए जहाँ अविशिष्ट फल है वहां कोई विशेष के लिए कुछ संबंध कोई अलग जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है समुचय की आवश्यकता नहीं उपास्य के साथ साक्षात्कार करना ही उसका निमित्त होता है और कोई विशेष प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है तो फिर विशेष फल नहीं होता वो एक ही है अब जिसकी उपासना आप कर रहे हैं उसी को ही साक्षात्कार कर दिया तो फिर और क्या विशेष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए जो है वो सही इसलिए पहले उपासना उपासना कैसी करना है इसका निश्चय करना है और आप सकाम उपासना कर रहे हैं कि निष्काम उपासना कर रहे हैं इसका निश्चय करना है और आप ब्रह्म विद्या के लिए उपासना कर रहे हैं कि मोक्ष के लिए उपासना कर रहे हैं या फिर कोई काम्य फल के लिए उपासना कर रहे हैं वो सब आवश्यक है काम्य फल के लिए उपासना करने पर देवान आप नहीं होता है क्यों वो तो कामना प्राप्त किया तो हो गया ना <नहीं>. वो दे, लेन देन की बात होती है यहां लेन की बात नहीं, नहीं है वो तो स्वयं ही हो गया आप क्या लेन है वो तो कुछ नहीं देवता के पास पूछने के लिए देवता अलग है नहीं वो अपने अंदर देवता मानते हैं अहम अस्मी भगवो देवदेव अपने अंदर मानता है मैं ही देवता हूं आप अब वहां है मैं यहाँ हूं मैं आप मैं हूँ ऐसे करके जो आंग्रह उपासना होती है पहले लोग इसको करते थे बहुत और अभी भी कर सकते हैं ये तो आंग्रह उपासना में और कोई नियम तो है नहीं आप भावना से उसको करेंगे तो हो जाता है निरंतर वो आप जैसे उपासना करते हैं हो, वैसे होता है एक जन्म में भी हो सकता है अनेक जन्म में भी हो सकता है वो यदि तीव्रता से करेंगे तो एक जन्म होता है अब इस प्रकार से विकल्प अधिकरण समाप्त हो गया अब इसमें हमारे इस पाद में दो अधिकरण रह गया है अब दो अधिकरण में आगे काम्याधिकरण अब अब जैसा अभी हमने बताया ना ये काम्यों को लेकर के जब उपासना करेंगे प्रतीकों को लेकर के उपासना करेंगे अलग अलग फल के लिए उसमें क्या होगा इसको बताना इसके लिए अधिकरण है पहले शारी न्याय नहीं ये न्याय दीका है अगले प्रश्न में नीचे अहंग्रह उपासनाम अनुष्ठान प्रकार मुक्त अब तक अहंग्रह उपासना के संबंध में अनुष्ठान प्रकार कहा क्या प्रकार कहा विकल्प ही होगा एक से हो जाएगा ऐसा कहा अब प्रतीको उपासनाम तत्प्रकार अब प्रतीक उपासना में क्या होता है अब यह कोई आलंबन को लेकर के प्रतीक को लेकर के विशेष फल की इच्छा से कामना से अब उपासना कर रहे अब इसका क्या विकल्प होगा कि समुचय होगा इसको कहना चाहते हैं पहले न्याय संग्रह देखिए गदा पृष्ठ में है एक सूत्र का अधिकरण है अनहंग्रहा अकर्मा अंग अवरुद्धा च मनोब्रह्मेतुपासीद इत्यादी अभ्युदयफान्य नियमेन विकल्पेरन उपासना अहंग्रह उपासनावि प्राप्त यह ध्यान देना ये अलग कैसे कर रहे हैं देखो एक तो ये अनहंग्रह उपासना उपासना नहीं अनहंग्रहानी अहंग्रह को लेकर के यहां उपासना नहीं है यानी उच्च कोटि की को उपासना नहीं है एक तो हो गया और दूसरा अकर्मा अंगावब्धानी ये कर्माबद्ध अंगा उपासना भी नहीं है कर्मांग उपासना एक कैटेगरी है ना तीन कैटेगरी हमारे पास उपासना कर्मांग अवद्ध उपासना अभ्युदय उपासना यह अहंग्रह उपासना भी नहीं है कर्मांग अवबद्ध उपासना भी नहीं है ऐसे भी उपासना कर्मांग अवब्ध उपासना अवरुद्धानि ना क्या है अब देखो यहां तो बिल्कुल मनोब्रह्मेद उपास ब्रमिक उपासना दिखता है आपको लेकिन यह है नहीं ये जो है प्रतीक उपासना है आलंब उपासना है मन को आलंबन बना करके ब्रह्मिक उपासना कर रहे ठीक है मनोब्रह्मे तपा अब ये क्या है यह अहंग्र उपासना भी नहीं है कर्माब्ध उपासना भी नहीं है यह अभ्युदय उपासना है। इसलिए आगे कहा कि इत्यादि ने अभ्युदय फलान्य अभ्युदय संबंधी उपासना अभ्युदय सकाम उपासना कोई कामना को लेकर के उपासना करेंगे यदि ब्रह्म की उपासना है मन को ब्रह्म मानकर उपासना करें तो अब मन में जो जो लक्षण है वह सब इसमें आ जाएगा यह कहना चाहेंगे अभ्युदय फलानी यह नियम विकल्पियन इसका विकल्प होगा नियम से उपासनाथ यह उपासना होने के कारण मैंने अनुमान की दृष्टि से दे रहे कि उपासना है जैसे अहंग्रह उपासना उपासना में आपने विकल्प बताया था ऐसे अभ्युदय उपासनाओं में भी विकल्प कर देंगे कोई एक उपासना करेंगे तो फल सारे प्राप्त हो जाएगा यदि प्राप्तें ऐसे प्राप्त होने पर तो यह कामया अभ्युदय उपासना भी आंग्रह उपासना के समान एक करने से होगा ऐसा प्राप्त हो गया पूर्व अधिकरण को दृष्टांत बनाकर हेदेद मत भाव से मिला देंगे तो ऐसे होने पर कहते हैं नहीं होगा इसमें ऐसा है यादात्म्यन अनुष्ठे यानी नहीं यादा काम्यन अनुष्ठे यानी यह उपासना है ना जैसी आपकी कामना है वैसे अनुष्ठान करना अब उसमें एक मिला दो मिलाओ जैसा मिलाओ आपको जितनी कामना है उसके अनुसार मिलाते जाओ छोड़ते जाओ जैसा भी है अब वो पहले वाले में यथा काम्य नहीं है यहां याथा काम्य है जैसी इच्छा है वैसे उपासना करें अविरुद्ध भिन्न फलत्वा क्यों क्योंकि विरुद्ध भिन्न फल वाला नहीं है ही अविरुद्ध भिन्न फल है तो जैसा आपकी इच्छा है उस प्रकार आप जोड़ सकते स्वर्ग पश्वर्थ चित्रा ज्योतिष्टोमवत विश, विशेष अनुमान है ना याथागाम में मुक्तम जैसे स्वर्ग के लिए एक कर्म करता है पशु के लिए दूसरा कर्म करता है तो पशु का चित्रायाजय पशु का महा ऐसे वाक्य है पशु चाहता है तो उसको चित्रायाग करनी चाहिए पशु मैंने जो गाय है घोड़ा है जो इसको पालते हैं जानवर उनके लिए कह रहे हैं कामना से वो फल चाहिए उनको उसके लिए चित्रा चित्रायाग करने के लिए कहा और स्वर्ग जाना चाहते हैं तो उसके लिए वो कहा इसमें कोई परस्पर कोई विद्वेश तो है नहीं आप वो चाहते हैं तो वो भी करो स्वर्ग जाना चाहते हैं तो वो भी करो ये करना चाहते हैं तो ये भी करो अब कभी कभी ये पशु भी चाहते हैं स्वर्ग भी चाहते फिर पत्नी भी चाहते हैं धन भी चाहते हैं सब कुछ चाहते हैं तो यह सारे एक एक करके जोड़ दो इसमें क्या विरोध विकल्प करने में स्वर्ग के लिए किया तो स्वर्ग के लिए किया तो पशु मिलेगा ऐसा नहीं कहा स्वर्ग के लिए किया तो स्वर्ग मिलेगा जब यहां से मर के जाएंगे तब मिलेगा यहां तो पशु मिलेगा नहीं अब कोई आग ऐसा है तो उसमें वो मिल भी सकता है इसलिए ये स्वर्ग पश्वर्थ चित्रा ज्योतिष्टोमाधिवत ये यागों का नाम है स्वर्ग के लिए ज्योतिष्टोम है पशु के लिए चित्रायाग इति विशेष अनुमान यथा काम इस प्रकार विशेष अनुमान करके जैसी इच्छा है उसी प्रकार कामना करें यह कहा गया है ऐसा यहां समुच्चय हो सकता है टीका में देखिए नीचे काम्यास्तु इत्यादि में टीका अनहंग्रहाणी अकर्मांग अवबद्धा च मनोब्रह्मेद्युपासीदमादी अभ्युदय फला उपासना विषय टीकाकरण स्पष्ट कह देते हैं क्योंकि यहां कंफ्यूशन होने की संभावना है अब आग्रह उपासना के बाद तुरंत यह आ गया वहां तो विकल्प करने के लिए बोला यहां समुचे कर तो ये कहते हैं ये उपासना है ये अनहग्रह उपासना हंग्रह उपासना नहीं है और अकर्मावबद्ध कर्म के साथ भी इसका संबंध नहीं है स्वतंत्र है इन उपासनाओं को आप स्वतंत्र कर सकते कर्म करके करना आवश्यक नहीं है जैसे उदगी उपासना है कर्मावद्ध उपासना है ऐसा नहीं है मनोब्रह्मसीदी अभ्युदय फला उपासना, उपासना यहाँ विषय है संशये यहाँ विकल का नियम भी हो सकता है और यथे इच्छा के अनुसार भी कर सकता है ऐसे दोनों प्राप्त होने पर संशय होने पर प्रदीक उपासना उपास्तित्व अहंग्रह उपास्तिवद विकल्प नियम प्राप्त तो प्रदीक उपासनाओं को उपास्ती मान करके क्योंकि वो भी उपासना है अहंग्रह उपासना के समान तो प्रदीक उपासना में भी विकल्प पक्ष लेना चाहिए उपासना होने के कारण अहंग्रह उपासना के समान ऐसा अनुमान होगा तो ऐसा होने पर विकल्पे प्राप्त इस प्रकार विकल्प प्राप्त होने पर तदवृत्य महा ऐसा नहीं है अहंग्रह उपासना के समान ये नहीं है इसमें तो हो सकता है प्रतीक उपासना करने पर कोई आलम्बन लेकर के उपासना हो जैसे हम मूर्ति की उपासना करते हैं यह भी प्रतीक उपासना स्थूल प्रतीक है और प्रतीक अनेक प्रकार के हो सकते हैं स्थूल भी हो सकता है सूक्ष्म भी हो सकता है और कोई भूत पंचम आदि में कोई भूत को लेकर भी हो सकता है सूर्य चंद्र आदि भी हो सकता है कोई भी हो सकता है प्रतीक है ओंकार को भी प्रतीक मानते ओंकार भी दोनों प्रकार से है में भी है और अप्रतिक भी है ओंकार दोनों प्रकार से तो वो भी मान करके होता है शब्द भी प्रतीक होता है सारे गुण भी प्रतीक होते हैं इनको मान करके भी उपासना होती है या मन को लेकर के है, मन को प्रतीक मान करके उसमें ब्रह्म की उपासना तो इसलिए सूत्र आ गया सूत्र देख के काम्यास्तु यथा कामम समुच्ची रूर्व हेत्व सूत्र भी सरल है विषय भी सरल है कि काम्यास्तु जितने काम्य है काम्य उपासना में है यथा कामम समुच्च रन जैसी आपकी इच्छा है वैसे आप उसका समुच्चय करें नवा या नहीं करें अब समुच्चय करना चाहते तो करो नहीं करना चाहते तो नहीं करो आपको स्वर्ग के साथ पशु भी चाहिए ये भी चाहिए तो सबका समुचय करो अब नहीं है ठीक है पशु से काम चलेगा तो ठीक है वही रखो अब जैसी आपकी इच्छा क्यों पूर्व हेतु अभावत पूर्व हेतु क्या है अविशिष्ट फलत्वाद ये हेतु है वो हेदु यहां नहीं है यहां विशिष्ट फल है अविशिष्ट फल है ही नहीं इसलिए हेतु अभाव होने से इसका समुच्चय हो सकता है कहा अविशिष्ट फलत्वाद इत्या प्रत्युदाहरण ये प्रत्युदाहरण संगति या अठेव संगति से संबंध करते पूर्वाधिकरण के साथ यह अविशिष्ट फलत्वाद वहां कहा गया यहां तो अविशिष्ट फलत्व नहीं है इसलिए इसमें समुचय होगा वहां समुचय आवश्यक नहीं यासु पुनः काम्यासु विद्यासु जैसे काम्य हैं, हैं। विद्याय वेदा न पुत्र रोदम रोदित ऐसा कहा जो इस प्रकार को इस प्रकार वायु दिशा को वत्स रूप से जानता है वचना रूप से जानता है वायु को ऐसी उपासना करता है न पुत्र रोदम रोदि वो पुत्र का रोना नहीं रोएगा यानी पुत्र उसका मरेगा नहीं पुत्र संदि प्राप्त होगा और जल्दी मरेगा नहीं ऐसा रहेगा वो फल है काम्य फल है सो नाम ब्रह्मेदास नामनो गदम गामचारो भवति और दूसरा जो नाम ब्रह्म की उपासना करते हैं ये सनत कुमार के संवाद में आया और जहां तक नाम की गति है वहां तक उसका यथा कामचारो भवती अब ऐसा होता है जैसे हमारे प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट है अब जहां तक उनका नाम है वहां तक पहचानते और कई नहीं पहचानते कई गांव में जाएंगे प्रधानमंत्री कौन है जानता ही नहीं लोग प्रधानमंत्री स्वयं भी जाएंगे तो पहचाने के नहीं एक प्रधानमंत्री आया तो वो सच कहा जहां तक नाम है वहां तक आप यथाकाम जा सकते हैं जैसी इच्छा आप जा सकते हैं और नाम नहीं है तो नहीं जा सकते इसलिए लोग नाम फैलाने के लिए प्रयत्न करते हैं हमारा नाम ज्यादा फैल जाए तो जहां भी जाएगा पैचा हो जाएगा ऐसा हम्म कभी ऐसा होता है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाहर जाकर के देखते हैं हमारा नाम कहां तक फैला है देखने के लिए तो फिर पता चलता है तो इसलिए सीधा कहा कि जहां तक नाम की गधि है वहां तक आपको यथा कामचार आप जा सकते हैं और वो जाएंगे तो आप लोग भिक्षा दे देंगे और स्वागत करेंगे अरे ये आ गया वो समझ करके सब करेंगे नहीं तो नहीं होगा ये भी काम है ज एव आद्यासु क्रियावत अदृष्टे न आत्मना इस प्रकार जो जितने भी क्रिया है विद्या है ना इस प्रकार की विद्या है इसमें क्रियावत क्रिया के समान अदृष्टे न आत्मना अदृष्ट रूप से आत्मीयम फलम साधय उसमें से कर, उपासना करने से विशेष कुछ शक्ति पैदा होती है और उस शक्ति से उसका फल प्रकट हो जाता है जैसा कर्म में होता है कर्म करने पर कर्म में से आदृष्ट निकलता है आदृष्ट का फल होता है और यहां अभी हमने कहा देवान में आदृष्ट नहीं होता इसमें डिफरेंस है वहां तो अहंग्रह उपासना में आदृष्ट नहीं मानना है वो सीधा साक्षात्कार होता है अब यहां अदृष्ट के फल से होगा कर्म से कर्म फल बनेगा और उसके बाद फलम साधयती यह स्त्रीलिंग का प्रयोग किया शस्त्र का फल सिद्ध करने वाली उपासनाएं है, उपासना है इनमें साक्षात्कार अपेक्षा हैं। इसमें साक्षात्कार की अपेक्षा है नहीं साक्षात्कार क्या करना अब अग्नि देवता को आपने हविश दिया किसके लिए पशु को प्राप्त करने के लिए अब अग्नि देवता के साथ साक्षात्कार करने के लिए तो किया नहीं अग्नि साक्षात्कार करेंगे तो पशु कहा मिले और पशु के सा, साथ भी साक्षात्कार नहीं है पशु आपको चाहिए मैं पशु बन जाऊं ऐसा करके तो आपने एक नहीं किया तो साक्षात्कार की अपेक्षा यहां नहीं है इसीलिए यहां अदृष्ट है टेक्निकल डिफरेंस है इसमें ताहा यथा काम हम समुच्चे इरन कहते हैं इस प्रकार की जो उपासना है जैसी आपकी कामना है उसी प्रकार समुचय करते रहो उपासना करते रहो आप कई बहुत सारे 90 प्रतिशत लोग इसी प्रकार की उपासना ही करते बिना कामने से कोई उपासना नहीं करते सब सका होते हैं उपासना नवा समुच्चे इरन अब करना चाहते तो करो या नहीं करना चाहते तो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं पूर्व हेतु तो अभा क्योंकि अविशिष्ट फल नहीं है ना इसमें जो साक्षात्कार फल है ही नहीं साक्षात्कार फल नहीं चाहिए अब बोले अग्नि देवता कि आपने उपासना की अग्नि देवता आकर के बोले देखो भाई मैं आपको अपने अंदर ले, ले लेता हूं बोलने से आप बोलेंगे नहीं नहीं हमको आपने अंदर लेसे आप आप बोलेंगे आप क्यों आप अंदर उनके साथ साक्षात्कार करने के लिए नहीं किया है नामको फल चाहिए बोले कि आप ये ये फल दे दो हम उसको प्राप्त करना चाहते इस प्रकार कहेंगे इसीलिए साक्षात्कार की यहां अपेक्षा नहीं पूर्व तो से तो पूर्व क्या कहा था कि वहां कहा था हेतु वो हेदु यहां नहीं है यहां तो विशिष्ट फल है तो जहां जहां विशिष्ट फल रहेगा वहां वहां विशेष गुणों का ध्यान रखना पड़ेगा और वहां विशेष गुण के आदान यदि करना है तो उसका भी कर सकते हैं आप उस प्रकार से उसको प्राप्त कर सकते हैं कोई कोई कर्म होता है उसमें अनेक फल मिलते हैं ख्या भी बहुत सारे में फल मिलते हैं ख्यादि मिलता है पशु मिलता है धन मिलता है और फिर स्वर्ग भी मिलता है सब ऐसे भी कर्म होते हैं सारे कुछ भी मिल जाएंगे राज्य भी प्राप्त जैसा अश्वमेधा है राजस्व है उसमें स्वर्ग भी फल मिलता है और उसी प्रकार राज्य भी मिलता है राजा चक्रवर्ती भी बन जाते हैं ऐसा भी होता है अनेक फल वाले भी होते हैं इसीलिए ये काम्य जितने भी उपासनाएं हैं ये काम्य कर्मों के समान ही होते हैं तो इनका तत्त्व जो है फल जैसे आप कामना करते हो वैसे करो इसमें कोई दोष नहीं है ऐसा उसका निश्चय किया नीचे टीका में इसका जो दोनों ये जो मंत्र दिया उसका अर्थ किया नीचे से चतुर्थ पंक्ति में सिद्धांत दे फलवशात अदन नियति रीत्या अंगीकृत्या सूत्राक्षरा योजती सिद्धांत में ये फल के अनुसार नियति नहीं है निश्चित नहीं है ये जैसी इच्छा है वैसे अब करो इस प्रकार सूत्राक्षर की योजना करते हैं या यासु इत्यादि से कहा सह कश्चित जो कोई उपासना करता है येदम वायु दिशा गोत्व ये वायु और दिशा को गो मान करके कल्पिता दिशा को गाय मान करके और वायु को वत्सम वेदा वायु को उसका वत्स माना इस प्रकार से मान करके जो उपासना करता है तो उसको क्या होगा पुत्र मरण निमित्तम रोदम पुत्र के मृत्यु रूप जो रोदन है ना रोदिदी नहीं होता है मनो उसकी पुत्र की मृत्यु नहीं होती वो जीवंत जब तक वो जीवित है पिता जीवित है तब तक है, पुत्र की मृत्यु नहीं होती तो जो पुत्र मरण नहीं चाहता है ओ इस प्रकार की उपासना करेंगे यही फल हो गया उसका किंतु नि, नित्यम अभियुक्त वत्सादि गुणों गुणोपासना जीवपुत्रो भवदित्य अर्थ है जैसा दिशा और वायु का संबंध है नित्य संबंध है जहां दिशा है वहां वायु है और आप एक को गाय माना और दूसरे को उसका माना इस प्रकार की भावना कर रहे हैं दिशा और वायु को लेकर और इसलिए वो नित्य संबंध से नित्य आपका पुत्र रहेगा अहंग्रह उपास्तिषु साक्षात्कार साधनत्व उपाधि मत्वनिष्टि अहंग्रह उपासनाओं में विशेष है कि वहां साक्षात्कार रहता है यहां साक्षात्कार नहीं रहता है विमदा उपासना यहाम्य अनुष्ठे अविुद्ध भिन्न फल्वाद चित्रा ज्योतिषोमादिविधि भाव ये अनुमान दे दिया क्योंकि अनुमान से आरंभ किया था ये प्रकरण इसलिए अनुमान दे दिया कि जितने भी उपासनाएं अभ्युदय उपासनाएं ये यथा काम्य ही अनुष्ठेय है क्योंकि इसमें अविरुद्ध भिन्न बल होने से परस्पर विरुद्ध भिन्न बल नहीं है कि जिसके पास गाय पशु हो सकता है उसको स्वर्ग भी प्राप्त हो सकता है इसमें क्या विरोध क्या है कुछ नहीं इसीलिए इनका सबका फल एक साथ होगा जैसा चित्रा ज्योतिष्टोम आदि यागोंगे समान चित्रा याग से पशु प्राप्त होता है ज्योतिष्टोम से स्वर्ग प्राप्त होता है इस प्रकार के सारे फल एक साथ हो सकते हैं इसलिए इनका समुच्चय हो सकता है और नहीं करना चाहते नहीं भी हो सकता इस प्रकार पंच काम्याधिकरणम काम्याधिकरण जो पैंतीसवा अधिकरण पूरा हो गया अब एक अधिकरण शेष रह गया है कर्मांग उपासनाओं का विचार होगा अंत में अब आहग्रह उपासना का निश्चय हो गया अभ्युदय का निश्चय हो गया अब लास्ट में कर्मांग उपासना को क्या करेंगे उसका निश्चय करके ये पूरा अधिकरण यानी पाद समाप्त हो जाएगा जो गुणो भसंहार है तो अभी फिर अवकाश रहेगा तो अभी कल जो है किसी कारण जो है अयोध्या जा जाना है तो कल जाएंगे तो वहाँ कुछ मीटिंग है कुछ विशेष कार्य है और जा जा रहे हैं तो वहाँ कार्यक्रम करके नवमी वहाँ करके फिर आएंगे अब जब अयोध्या भगवान के पास जा रहे हैं तो वहाँ तो फिर एक दिन के लिए फिर वापस कैसे आए तो नवमी राव नवमी वहाँ करेंगे वहाँ करके 11 तारीख को या 12 को वापस आएंगे ग्यारह को विलम्ब हो जाएगा तो बारह को आएँगे लेकिन तेरह तारीख से अभी पाठ करेंगे मतलब एक हफ्ता फिर आपको जुटी है हाँ तो तेरह तारीख से होगा तेरह तारीख तो द्वादशी है बारह तारीख एकादशी है द्वादशी से फिर करेंगे ओर्णम तह पूर्णमिदम पूर्णा पूर्ण मुदश्यते पूर्ण से शांति शांति शांति